जो रास्ता तुम्हें रुचि कर लगे उस पे चल जाओ और एक बात ख्याल रखना जब एक रास्ते पे चल जाओ तो दूसरे की भाषा बिल्कुल भूल जाना नहीं तो तुम बड़े अस्त हो जाओगे क्योंकि दोनों की भाषा बड़ी अलग है बड़ी विपरीत और अगर तुम दोनों की भाषाओं को एक साथ याद रखे तो तुम विभ्रम में पड़ोगे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 जब अशर कहते हैं आत्मज्ञानी नहीं है तो उसका अर्थ ही उसके पास कोई अस्मिता कोई अहंकार नहीं लेकिन यह आधा वक्तव्य आधा उन्होंने तत्ण जोड़ दिया क्योंकि खतरा है आदमी बड़ा खतरनाक प्राणी समझ के मामले में उससे ना समझी होने की ज्यादा आशा है अगर तुम कहो कि आत्मज्ञानी नहीं है इतना विनम्र है इतना निरहंकारी है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 हीरे जवाहरात अगर हमारे सच होते तो हम स्वर्ग में होते हैं तो हम नरक में ये ठीक ही कहते होंगे ये बात भी कुछ जचती लगती है और फिर भी तुम्हारा अपना जो अनुभव नहीं है ये बुद्ध पुरुषों का अनुभव तुम्हारी अपनी प्रतीत तो नहीं है तुम इसे मान कैसे लो तुम विश्वास कर लेते बस विश्वास से अड़सिम खड़ी होती ये अनुभव बनना चाहिए तुम मानने की जल्दी मत करो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 तो दो में से कुछ एक बात ही सच हो सकती या तो तुम्हें दरवाजा दिखाई नहीं पड़ता कहा है? है या तुम्हें दीवाल में ही दरवाजा दिखाई पड़ता जिसने तुम्हें लाख बनाया उससे क्या बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट चिल्लाते रहे कि दरवाजा यहां तुम लगाए क्यों छिपाना जो खड़े दीवाल के सामने तुम वहीं से निकलोगे वहां सारी जिस जिससे तुम भी दरवाजे पे तो कभी कोई एक आदमी निकलता दिखाई पड़ता लोग उससे क्या है तो दीवानों से टकरा रहे, तो पहली बात तो स्मरण करोगे तुम्हारी समझ नहीं और दूसरे पाप है तो पाप, पाप की समझ जीने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ोगे ये ऐसा ही है जैसे कोई बुरा है। दूसरे की आंख से देखने की कोशिश करे एक आदमी अंधा हो गया है तो बुरा भला चिकित्सकों ने बहुत कहा इलाज करवा लो आंख अभी ठीक हो सकती लेकिन तो भला उसने कहा गया और अब का इलाज करवा के भी क्या करना साल दो साल जैसे हो की बात है आज गया कल गया और फिर आंखों की कोई कमी है मेरे घर में मेरी पत्नी की आंखें ऐसे ही मेरे आठ बेटे हैं, उनकी है उनकी सोलह आंखे जल पड़ो मेरी आठ बहुए हैं उनकी सोलह आंखें ऐसा तो ही पहुंच सोलह सोलह बत्तीस और दो चौतीस आंखें मेरे घर में पाओगे न हुई दो आंखें तो क्या फर्क पड़ता पहुंच गए तो बात तो बात बड़े अर्थ की कह रहा था बुढ़ा क्रांति लेकिन उसी रात झंझट हो गई घर में आग लग गई पहुंचने वो चौंतीस आंखें एकदम बाहर निकल गई के पहले क्रांति और वो दो आंखें जो अंधी थी बुढ़ा भीतर रह गया आशा उसे याद आया कि अपनी ही आंख हो तो समय पे काम पड़ती बाहर पहुंच के जरूर पत्नी चिल्लाने लगी बचा पहुंच गया मेरा पति भीतर रह गए लेकिन जब अब लपटे उठ रही थी तब तो, तो वो तो क्रांति वो भाग खड़ी हुई तब तो अपनी ही याद रही इतने संकट में कहा पति कहा पत्नी इतने संकट में आदमी अपने को बच पहुंचे टाले वही बहुत बहुएं भी रोने लगी बेटे भी चिल्लाने लगे बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई लेकिन कोई भीतर आने की मत ना करे बूढ़ा द्वार दरवाजों से टकरा टकरा के जलने लगा जो बदलकलने की कोशिश करते करते मर गया आंख अपनी ने की राह देती हो तो ही काम आती तेरे वे मेरी आंख तुम्हारे दिले तो कभी नहीं हर काम ना आएगी पहुंचे हाँ अगर बातचीत भी नहीं करनी हो सोच विचार कर पहुंचने से भी ना हो तो काम आ जाएगी लेकिन जब जिंदगी में आग लगे चुके, जब जरूरत पड़ेगी तब तुम अचानक पाओगे वो काम नहीं आता दूसरा प्रश्न अपनी ही आंख ठीक करनी चाहिए जरूरी बुद्ध ने आखिरी वचन अपने विदा के समय में कहा अभव सागर से पो दीपो भव अपने दीपार उतरकर खुद बनो क्योंकि जब बुद्ध मरने लगे और शिश्वर होने लगे तो बुद्ध ने कहा परम तुम क्यों रोते हो तो उन्होंने कहा आप चले अब हमारा आत्मा में लिया क्या होगा इन होने के लिए बुद्ध ने कहा मेरे होने से तुम्हारा क्या हुआ था जड़ मैं था तो क्या हुआ भक्ति मूढ़ भक्त मैं जा रहा हूं तो क्या खो रहा है? अंध भक्त अब इतनी ही बात थी। थी में से किसका साल रखो जो मैंने जिंद धारा लिया जाए कि भारत तुमसे कही कि अपनी आंखें खोज लो अब तक तो तुमने नहीं सुनी अब सुन लो क्यों क्योंकि अब मैं जा रहा हूं अब कहने वाला भी जा रहा है अब मैं तुमसे लौट लौट के नहीं कहूंगा प्रश्न ही भक्त का नहीं माल अपनी आंखें खोज लो अब तुम्हें पक्का पता चलेगा अगर अभी तुम होता मेरे पीछे सरक-सरक के चलते रहे तुम्हें भक्ति को गाली भ्रांति रही कि जैसे तुम क्या दे रहे हो अब मेरे जाने पर तुम्हें असलियत पता चल जाएगी जब तक जड़ भक्ति जिंदगी के दीवाले जगह तुम्हें रुकावट डालेंगी भक्ति अंध जगती जगह जगह तुम गड्ढों में गिरोगे अब तो अपनी आंख खोज लो तो पहली प्रश्न ही भक्ति का नहीं प्रश्न तो ज्ञानी का मालूम बढ़ता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 कठिन में तो कई मुसलमान के हाथ नहीं चीजें मिली होती तो कुछ उपाय होता है कुछ कह सकते हो तुल तुम हिंदू मुसलमान का हिसाब रख रहे हो जीसस अटक रहे जी शास्त्र के पिस्त का एक को तो समझाओ फिर दो पे चले क्योंकि तुल तु उगरा तुम हिंदू मुसलमान का हिसाब रख रहे हो जीसस अटक रहे जी शास्त्र के पिस्त का एक को तो समझाओ फिर दो पे चलें क्योंकि तुल उगरा तुम हिंदू मुसलमान का हिसाब रख रहे हो जीसस अटक रहे जी का एक को तो समझाओ फिर दो पे चलें क्योंकि तुम हिंदुमान का हिसाब रख रहे हो जीसस अटक रहे जी का एक को तो समझाओ फिर दो पे चलें क्योंकि तुल उगरा तुम का है मुसलमान हिसाब रख रहे जीसस अटक रहे जीसस जीसन का एक को तो सांस समझाओ फिर दो पे चले क्योंकि उगरा तु तुम हिंदुआन का हिसाब लोग मुस्लिम जीसस रख रहे अटक तो रहे फिर दो ऊपर चले, क्योंकि तुम तु का हिसाब जी मुस्लिम रख रहे हो अटक रहे इस सास का एक को तो फिर दो ऊपर चले क्योंकि उगरा तुम तो हिंदू का हिसाब रह। तो रहे रहे हो इस अटक सांस का एक को तो फिर दो पे चले क्योंकि तुम तुम हिंदू युवान का हिसाब जिससे मुसलमख रहे हो इस अटक रहे जी सांस का एक को तो समझाओ फिर दो पे चले क्योंकि तुम तुम का है जो तु रहे। जीस रहे। का एक को तो समझाओ फिर दो पे चले क्योंकि तुम उगराह तुम का है हिसाब रख रहे रहे तुम जिस अटक जी का एक को तो समझाप फिर दो पे चले क्योंकि उगरा तुम हिंदुस्तम का है क्यों जिस हिसाब रख रहे तुम अटक रहे जी का का एक को तो फिर दो पे चले क्योंकि तुम तुम मान का है जो सांस का एक को तो समझाओ फिर स्के अटक रहे उगरा तुम, तुम हिंदुस्तम का है जी हिसाब रख रहे तुम मुसलमस अटक रहे सांस का एक को तो समझाओ फिर दो दोकेले क्योंकि तुम उगराह तुम हिंदुस्तम का है जीसस जिस हिसाब रख रहे इस अटक रहे जी सांस का एक को तो, तो समझाओ फिर दो पे चले क्यूँकी उगराह तुम, तुम हिंदुमान का है जीसस जिस हिसाब रख रहे जिस मुसलमान अटक रहे जी सांस का एक को तो फिर पे क्यों उगराह तुम हिंदुआन का है रख रहे मुसलमान सांस का एक फिर को तो क्योंकि उगराह तुम हिंदुआन का है जिस हिसाब चूख रहे किस मुसलमान रहे अटक सांस का एक फिर दो को तो सोपे चल समझाओ क्योंकि उगराह का है जी हिसाब रख मुस्लिम रहे मुस्लिम रहे समझाओ क्योंकि तुम उगरा तुम हिंदुआन का है जिस हिसाब किस दिन चूख रहे तुम मुस्लिम रहे अटक सास का एक फिर दो पे चल को तो समझाओ ने क्योंकि उगरा तुम हिंदुआन का है जीसस हिसाब रहे मुसलमान रहे हिंदुआन का है जीसस हिसाब जिस दिन चोख रहे तू मुसलमान रहे अटक जी सास का एक फिर दो पे चल को तो समझाओ ने क्योंकि उगरा रुष तुम का है हिसाब क्यों रहे तुम मुसलमान सांस का एक फिर दो पे चल को तो समझाओगे क्यूँकी उगरा तुम हिंदू मान का अजीत हिसाब रिज्त रहे क्यों रहे मुसलमान जीस अटक सास का एक फिर दो पे चल को तो समझाओ क्योंकि समझाओ क्योंकि उगरा तुम हिंदू मान का है जीस जिस जी हिसाब रख रहे हो क्यू रहे डू मुसलमान जीस अटक सास का एक फिर दो का एक दो पे चैन को तो समझाओ क्योंकि किस दिन हिसाब रख रहे हिसाब रख रहे क्यू रहे दो जिस अटक सा एक उपचैन को तो हिंदु मान का जी सिसाब रख रहे दो मुसलमान जिस अटक सा एक उपचालिक्राहक तुम हिंदू मान का हजीत हिसाब रख रहे समझाओ क्यूंकि तुम हिंदू मान का अजीज किस दिन हिसाब रख रहे रहे दो मुसलमान जिस अटक फिर दो का एक ऊपर चल को तो से समझाओ क्योंकि तुम रहे मुसलमान सास का एक उपचैनिक क्योंकि तुम जाओ ग्राह हिंदू मान का हज किस हिसाब रख रहे जी फिर दो मुसल सांस का एक उपचल को तो हिंदुआन का है हिसाब रख रहे, रहे जी, जी तो सांस का कोतों से क्योंकि तो तुम समझाओ स्परा तुम हिंदुआन का है हिसाब रख रहे, रहे जी दो मुसलम्स अटक सांस का एक उपचल को तो उगरा तुम हिंदुन का है हिसाब रह रख रहे, रहे। फिर दो मुसलमान सांस अटक का एक अटक चल को तो समझाओ उगरा तुम हिंदुस के बान का है किस्त हिसाब रख रहे, रहे। जुआ, जुआ जुआ। फिर दो मुसलमान सांस का एक अटक चल को क्यूंकि अटकने को तो समझाओ उगरा तुम हिंदू के मान का है हिसाब रख रहे रहे फिर दो मुसलमान सांस का एक ओपे तो चल अटकने को तो क्योंकि तुम समझाओ उगरा है तुम मान का है हिसाब रख रहे, रहे। फिर दो सास का एक ओपर चालीस अटकने को तो क्योंकि समझाओ उगरा तुम हिंदुआन का है किस दिन जी से हिसाब रख रहे, रहे। जीण। जीण। फिर दो फिर दो तो सास रख रहे फिर दो पे का एक अटक को तो क्योंकि समझाओ उगरा तुम का का है हिसाब रख रहे फिर दो पे मुसलमान एक अटक को तो हिंदु का जीसस हिसाब रख रहे फिर दो मुझ हिंदू मान का है जीसस हिसाब रख रहे, रहे फिर दो, दो मुसलमान का एक को तो अटकों की समझाओ तो उगरा तुम हिंदू मान का हिस्स जीसस हिसाब रख रहे, रहे। फिर दो का एक को तो अटको की समझाओ उत्तर समझाओ उगरा तुम हिंदुआन का हिसाब रख रहे फिर दो दोस्तु मुसलमे का एक को तो अटक अटको की समझाओ उद्वान का है का किस जी हिसाब रख रहे रहे फिर दो पे चल सांस का एक को तो अटक समझाओ तुम उद्वान का है हिसाब रख रहे रहे फिर दो जीओ पे चल सांस सान का एक को तो अटक अटकों की समझाओ उगरा है तुम हिंदुआन का है किस्त हिसाब रख रहे फिर दो जिस पे चल सांस डो मुसलमान का एक को तो अटक क्योंकि तुम समझाओ उगराए तुम हिंदुआन का है जीस किसान रहे रहे फिर दो जीओ पे चल सांस मुसलमान का एक को तो तुम समझाओ अटक समझाओग्राह हिंद का है किसान जीसस हिसाब रहे, रहे फिर दो चले सांस मुसलमान का एक क्योंकि तो अटकम अटकमझाओ गाय का हिस्सा जी से हिसाब रहे फिर दो जी चले सा दो मुसलमे क्यूंकि अटक तु तुम छाओ तुम हिंदू हिसाब रहे मुसलमे को तो सुगरा अटक तुम हिंदु इस मान का है जी हिसाब रहे।, रहे फिर दो ऊपे चले जी सा एक को तो सुग्रा तुम हिंदुम तु छाओ तु अटक का है तो सुगरा रहे अखरेप फिर दो पे चले जी सा मुसलमान क्योंकि तुम एक को तो हिंदुम अटक अटक्रिस्त नाम का है हजीस हिसाब रहे अखरेप फिर दो चले जी क्योंकि मुसलमान का एक को तो सुगराए, तुम सुगुर छाओ अटकान का जीत रहे हिसाब रख फिर दो चले जी क्योंकि मुसलमान का एक को तो सुगरा तुम हिंदुम छाओ किस अटकान का जीत रहे हिसाब रख रहे फिर दो चले जी सा मुसलमान का एक को तो सुगरा तुम हिंदुम छाओ किस दिन अटकान का है हजीस रहे हिसाब रख रहे फिर दोस्त चुकी रहे हिसाब रक्त फिर दो पे चले जी सागरा का एक को तो तुम हिंदुस्त समझाओ मान का हजीस अटक रहे हिसाब रख रहे, हिसाँ रहे। फिर दो ऊपर चले दो हिसाब रख रहे मुसलमुगराहर का एक को तो हिंदू हिंदी समझाओ जी अटक रहे हिसाब रख रहे फिर दो दोपो ऊपर चले जी क्योंकि सासे मुसलमुगराय का एक को तो तुम का समझाओ से अटक रहे हिसाब रख रहे सांस तुम तुम का एक हिंदू को तो का समझाओ अटक रहे हिसाब रख रहे सांस जिसने सा मुसलमुगराय का एक तुम हिंदू को तो शीत नान का समझाओ जी अटक रहे हिसाब रख हिंदू को तो हिसाब रख सा हिंद का समझा जी से रहे अटक हिसाब रख फिर दोख रहे जी क्योंकि सा मुसल मुगरा तुम हिंदुस्तान का एक को तो शान का समझाओ जीसस रहे अटक हिसाब रख रह, रहे मुसलमुगर आंदुस्त का एक को तो शान का समझाओ जीसस रहे अटक हिसाब रख रह, फिर रहे ऊपर पे चले <श्करे>, जी क्योंकि मुसलमान मुसल मुगरा तुम हिंदु स्न का एक को तो शान का समझाओ जीसस रहे अटक हिसाब रख फिर रहे ऊपर चल क्योंकि सांस जो तुम का एक को तो का शान जी से समझ रहे चल पेल रहे सा मुसल तुम हिंदुस्त का एक को तो शान का अजीज से समझाओ रहे समझाओ रहे अटकृत फिर दो हिसाब रूपे चलख रहे क्योंकि मुसलम तुम हिंदुस्तान का एक को तो शान का अजीज से समझाओ रहे फिर दो अटक हिसाब रूप चे समझाओ रहे फिर चे लुख रहे हिंदुस्तान का एक को तो शान का अजीज से समझाओ रहे फिर दो हिसाब अटक रूप चे लख रहे फिर सा मुसलतुम हिंदुस्त का एक को तो शान का समझाओ रहे फिर दोस्त तो का एक को तो शान का अजीज से समझाओ रहे फिर दो हिसाब रो पे चल अटक रहे क्योंकि हिंदू मुसलमस्त का एक को तो शान का अजीज से समझाओ रहे फिर दो हिसाब रूप चल अटक कर रहे क्योंकि हिंदू मुसलम का एक को तो का जिससे समझाओ रहे फिर दो शानी हिसाब रूप अटक कर रहे क्योंकि हिंदू मुसलमि का एक को तो शान का अजीज से समझाओ रहे फिर दो हिसाब रूप चल अटक कर रहे क्योंकि तुम हिंदू का का एक मान है को तो समझाओ रहे फिर दो हिसाब चल अटक रख रहे जीत से समझाओ रहे अटक क्यूँकी तुम हिंदू मुसलम का एक मान का है को तो जीत से समझाओ रहे फिर दो दोपे चले हिसाब रख रहे अटक क्योंकि हिंदू का का है एक जीसस को तो समझाओ रहे फिर दो चले हिसाब रख रहे अटक क्योंकि हिंदू का है का एक जीसस को तो समझाओ रहे फिर दो चले हिसाब रख रहे अटक ने क्योंकि क्योंकि उगराह तुम हिंदू मुसलमान का है जीसस का एक को तो समझाओ रहे फिर दो पे रहे को तो था था दो पे चलो हिसाब रख रहे अटकने क्यूँकी तुम उगराह सा मुसलमान का, का एक को तो समझाओ रहे फिर दो हिसाब रख रहे समझाओ रहे फिर दो ऊपर उपचल हिसाब रख रहे अटकने क्यूँकी तुम उगरा तुम हिंदू सा मुसलमान का है जीसस का एक को तो समझाओ रहे फिर दो ऊपर उपचानुष हिसाब रख रहे अटकने तू उगराह तुम हिंदू जिसके पीछे हिसाब रख रहे अटकने क्योंकि उगराह तुम हिंदू जिसके पीछे मुसलमान का है, जीस का एक को तो समझाओ रहे फिर दो ऊपर उपचनुष हिसाब रख रहे अटकने क्योंकि तू उगराह तुम हिंदू जिसके पिस्त सा मुसलमान का है जीस का एक को तो समझाओ रहे फिर दो ऊपर हिसाब रख रहे अटक अटकने क्योंकि उगरा तुम हिंदू मुसलमान का है जीस का एक को तो समझाओ रहे फिर दो ऊपर चलो हिसाब रख रहे अटक क्यूँकी उगरा तुम हिंदू जिसके पिस्तन सा मुसलमान का है जीसस का एक को तो रहे समझाओ फिर दो चलो हिसाब रख रहे हैं अटक तुम हिंदू तो का है मुसलमान जीसस का एक रहे को तो समझाओ फिर दो हिसाब ने अटकृत की तुग्राह तुम हिंदू तो का का है मुसलमान जीसस एक रहे रहे को तो समझाओ फिर दो तो हिसाब रख सा चुहान का है मुसलमान सल का एक रहे को तो ऊपर हिसाब अटक क्यों ग्राहक चुहान का है मुसलमान मुसलमजी का एक रहे रहे को तो ऊपर हिसाब रख अटक तुम हिंदू रहेमझाओ ऊपर हिसाब रख रहे अटक क्योंकि तुम हिंदू चुहान का हजीत तो मुसलमान का एक रहे को तो सफिर दोन हिसाब रख रहे अटक क्योंकि तुम हिंदू चुहान का हजीत तुम मुसलम का एक रहे को तो सफिर दोपे चल हिसाब उठक क्यों की तुम हिंदू चुहान का मुसलमान का एक रहे को तो सफिर दोन हिसाब रुगर चुहान का मुसलम का एक रहेमझाओ पे चले हिसाब रुगर अटक क्यों की तुम हिंदू का एक तु मुसलम रहे तो सफिर दोपे चले उगराहर हिसाब रख रहे अटक तो तुम हिंदुक्यों की तो रहे मान का है जीसस का एक रहे तुम मुसलमान फिर दो को तो समझाओ ऊपर चले उग्रह हिसाब हिंदू रख रहे अटक क्यों की तो इस मान का है, रहे का एक मुसलमान फिर दो को तो समझाओ पे उगरा हिसाब रख, तुम हिंदू हिंदु रहे क्योंकि अटक रहे मुसलमान को तो पे सोच समझाओ उसे रहे फिर दो का एक मुसलमान को तो सोच समझाओ उगरा तुम हिंदू क्योंकि अटक रहे का फिर दो का एक मुसलमान को तो सोल समझाओ तुम हिंदू हिसाब क्योंकि जिस अटक्रीस का है, जीसस रहे तो फिर दो का एक को तो सु पे ने। तुम हिंदू हिसाब रख क्योंकि तू मान का का है रहे तो फिर दो एक को तो पे उगरा तुम हिंदू हिसाब रख रहे जिस अटक्रिस्तन शास्त्र मान का है मुसलमो पे चल जाओ उगरा तुम हिसाब क्योंकि तू रहे, जीस जीस सास का है। जीसस रहे। जी। फिर दो का एक को तो पे दोस्लिम समझाओ ग्राह हिंद रख्य अटक शास्त्र मान का है जिसप रहे फिर दो चूहान का एक को तो सोपे चलो मुसलमान तुम हिंदू हिसाब रख अखरे रहे जिसमान का है तो सो चले तुम मुसलमान छाओ ग्राह तुम हिंदू हिसाब रख्यो कितु जिसने सास अटकान का है जिसप रहे फिर दो चूह का एक उपने तुम मुसलमान झाओ ग्रह हिंदू क्योंकि ठिसाब रख रख रहे किस दिन सास अटकान का है जिस रहे फिर दो का एक ऊपर मुसलमुगरा तुम हिंदुम झाओ क्यूँकी हिसाब रख रहे किस दिन सास अटकान का है जिस रहे फिर दो का एक पे चले को तो तुम क्योंकि हिसाब रख रहे अटकमान का का है रहे फिर दो एक पे चले हिंदुम छाओ क्यूँकी तुम मुसलमान तुम क्योंकि हिसाब का है अटक जी रहे, रहे Skip, फिर दो दोप का एक उग्राह मुसलमान रहे हिंदू को तो सुसलमान जाओ क्योंकि तुम हिसाब रख रहे मान का है सांस अटक जीसस से रहे फिर दो दोपे चल का एक उग्राह तुम हिंदू को तो सु मुसलमान जाओ क्यूंकि किस तो हिसाब रख रहे जी पान का है अटक सा रहे फिर दो दोपचैन का एक है तुम हिंदू को तो मुसलमान जाओ किस दिन हिसाब रख रहे जी पान का है अटक रहे है। फिर दो का एक है तुम हिंदू तो हिसाब रख रहे जी से रहे फिर दो तो चैन का एक उग्रह हिंदुस्तु क्यों कित को तो समझाओ मुसलमान किस हिसाब रख रहे जी मान का है क्यों कित को तो समझाओ मुसलमान किस हिसाब रख रहे जीवान का है सांस जिस अटक रहे फिर दो चैन का एक है तुम हिंदु क्यों कितको तो समझाओ मुसलमान किस दिन हिसाब रख रहे जीपान का है जिस अटक रहे फिर दो एक तुम क्योंकि तो समझाओ तुम हिसाब रख रहे जीपान का है जिस शास अटक रहे फिर दो ऊपर चल का एक तुम हिंदु क्यूँकी तुमको समझाओ मुसलमान किस दिन हिसाब रख रहे जीपान का है जीसस जिस अटक रहे फिर दो समझाओ मुख रहे जी पान का है अटक रहे फिर उग्राहपे चल का ए तुम हिंदु क्योंकि समझाओ मुसलमि हिसाब रख रहे जीमान का है जीसस से अटक रहे फिर दो दोग्राह रूपे चल का ए तुम हिंदु तो समझाओ मुसलमि हिसाब रख रहे मान का है जी सांस अटक रहे फिर दो के ऊपर चल तुम हिंदू का एक तो समझाओ मुसलमिस्त हिसाब रख रहे मान का है सांस अटक रहे फिर दो उगराहे के ऊपर चल तुम हिंदू का एक चूक्यू कि तुम तो समझाओ मुसलमिस्त हिसाब रख रहे मान का है अटक रहे फिर दो ऊपर चल तुम का एक को तो समझाओ गो मुसलमान हिसाब रान का है रहे जीसस अटक रहे फिर दो ऊपर चल ग्राहम हिंदु क्यूंत का एक को तो समझाओ मुसलमान हिसाब का शास्त्रो अटक रहे फिर दो ग्राहक ऊपर चल तुम क्यों क्योंकि का एक को तो समझाओ शिशाओ मुसलमान मान का हिसाब रख रहे जी सांस अटक रहे फिर दो ग्राहक क्योंकि क्यों एक को तो समझाओ शिशाओ मुसलमान मान का हिसाब रख रहे जी सांस अटक रहे ग्राहको चले तुम हिंदुस्केत ने क्यों कित का एक शिश समझाओ मुसलमान मान का हिसाब रख रहे जीसस अटक जीश, रहे फिर दो तो पे तुम हिंदू क्योंकि मान का हिसाब रख रहे जीसस जी शास रहे फिर दो तुम हिंदू पे चले स्क्रिप्ट क्योंकि का एक को तो समझाओ तुम मुसलमान मान का हिसाब रख रहे जिस शास तुम हिंदुओं तो पे स्क्रिप्ट क्योंकि एक तुम हिंदुओं क्योंकि तो समझाओ मुसलमान का हिसाब रख रहे जीसस जीस सागरास अटक रहे फिर दो तुम हिंदुओं तो पे चले स्क्रिप्ट क्योंकि एक को तो समझाओ। तुम समझाओ मुसलमान का हिसाब रख रहे जीसस जी सीरास अटक रहे फिर दो तुम हिंदुओं तु का एक को तो समझाओ तू मुसलमान का हिसाब रख रहे जीसस जी सी सागरा अटक रहे फिर दो तुम तु हिंदुओं तु तु पे चले क्यों कि एक को तो समझाओ तू मुसलमान का हिसाब जीसस रख रहे बुगरात अटक रहे फिर दो तुम हिंदुओं पे चले क्योंकि क्यूँकी का एक तो समझाओ का हिसाब जी सांस अटक रहे फिर दो तुम हिंदुओं पे चले क्योंकि का एक तो समझाओ मुसलमान का हिसाब जीत सक रहे जी साह रहे अटक फिर दो तुम हिंदुओं पे चले क्यूँकी स्क्रिप्ट का एक को तो समझाओ मान का, का, तो तो का है जीसस मुसलमसाबीख रहे जी सांस गुरा रहे अटक तुम हिंदु क्यूँकी मान का है मुसलमिस तुम हिंदुओं पे चले क्यूँकी तुम स्क्रिप्त का एक को तो समझाओ मान का हिसाब जीसस मुसलम जी सांस सास रहे फिर दो अटक तुम चले क्योंकि तुण तुण का एक को क्योंकि हिसाब रू मुसलम जीत से सुख रहे जी सांस गुराय रहे फिर दो अटक तुम हिंदुस्तों पे चले क्योंकि का एक को तो सुन, शिवान का हिसाब समझाओ मुसलमान मुसलमन रहे जी सास गुराय रहे, फिर दो अटक तुम हिंदुओं पे चले क्योंकि क्यूँकी तुम पिस्तन का एक को तो सुन, शिवान का हिसाब रमझाओ जी रहे, रहे, का रहे तो तुम मुसलमान सांस गुरा रहे फिर दो अटक तुम हिंदुओं पे चले क्योंकि क्यूँकी मान का एक को तो मान का हिसाब तू समाओ जीसुख रहे मुसलमान जी सांस गुराए रहे फिर दो तुम हिंदू अटको पे चले क्योंकि का एक को तो शान का हिसाब सुख रहे जी सास रहे फिर दो तुम हिंदू अटको पे चले क्योंकि क्यूँकी तुम्हें तो शान का है रहे सास फिर दो तुम हिंदू अटकों पे चले क्योंकि अटको पे चले तु क्यूँकी तुम्सन का एक को तो सान का है हिसाब त्यू जी से सुख रहे समझाओ जीतू मुसलमुगराय रहे फिर दो सास तुम हिंदू अटको पे चले क्योंकि एक को तो शान का है सुखरेगराह रहे फिर दो सास तुम हिंदुस्त अटको चले क्यूँकी पिस्तन का एक को तो शान का है समझाओ जी जीतु मुसलमुगराह रहे फिर दो सांस तुम हिंदू अटक ऊपर चले क्योंकि क्यूँकी पिस्तन का एक को तो शान का है सुख रहे समझाओ तू मुसलमुगराय फिर दो सांस तुम हिंदू अटकों पे चले क्योंकि तुम का का एक को तो का हिसाब जी रहे।, रहे फिर दो सांस हिंदू अटकों पे चले क्योंकि शान का एक को तो का है समझाओ मुसलमुगराह रहे फिर दो सांस तुम हिंदू अटकों पे चले क्योंकि का एक को तो शान का है हिसाब जीसस से रहे जी समझा और मुसलमान रहे फिर दो साहकों पे चले क्योंकि तुम हिंदू अटकों पे चले क्योंकि शान का एक को तो का है जी से हिसाब जीसस चूख रहे जी उगरा मुसलमान रहे फिर दो सांस तुम हिंदू अटकों पे चले क्योंकि तो का एक को अटकों पे चले क्योंकि जिस हिसाब चूख रहे जी उगराय रमझा तुम मुसलमान रहे फिर दो सांस तुम हिंदू हिंदु अटकने क्यूँकी तुम का ए भान का रख चूख रहे जी तू मुसलमान रहे फिर दो सास तुम हिंदू पे चल अटकृप का ए भान का है उगराए रमझाओ तुम मुसलमान रहे फिर दो सास तुम हिंदू पे चल अटक रहे क्योंकि जीत हिसाब चूख रहे जी उगरा जाओ रहे दो मुसलमान फिर दो सासुम हिंदू ऊपर अटकने क्योंकि तो इस का का एक मान है को जीसस तो अटकने क्योंकि हिसाब रख चूख रहे जी उगरा रहे फिर दो मुसलमान सासुम हिंदू ऊपर चले अटक क्योंकि इस मान एक को तो हिसाब रहे जी ची फिर दो मुसलमान सास तुम हिंदू अटको की हिसाब रखो तो सस्ती उगरा जी रहे समझाओ फिर दो मुसलमान तुम हिंदू साहेगा एक जीत हिसाब रखो तो सत्य उगरा उमझाओ फिर दो तुम हिंदू मुसलमान शास्त्र वो पे चले क्योंकि अटक अटक्रिस्त मान का हिस्कब का एक जीस हिसाब रखो तो उगराए रुख रहे फिर दो तुम हिंदू मुसलमान शास्त्र क्योंकि अटक अटक्रिस्त मान का हिस्कब का एक जीस हिसाब रखो तो उगरा रुख रहे जी समझाओ फिर दो तुम हिंदू शास मुसलमान बो पे चले क्योंकि अटक्रीस मान कहेगा एक जीसस हिसाब रखो तो करे रहे जी समझाओ फिर दो तुम हिंदू मुसलमान वो क्योंकि मान कहेगा एक जीसस हिसाब रखो तो करे रहे जी समझाओ फिर दो तुम हिंदू सास मुसलमान वो क्योंकि अटक्रिस्त मान कहेगा रहे जी समझाओ फिर दो तुम हिंदू सास मुसलमान वो पे चले क्योंकि तुम अटक्रीस मान कहेगा जीसस क्योंकि अटक्रीस दिन मान कहेगा रहे जी हम जाओ तुम हिंदू फिर दो सास मुसलमान वो पे चले क्योंकि तुम अटक्रीस मान का का है हिसाब रखो तो सुगरा सुगरा रहे जी तुम हिंदू फिर दो सा मुसलमान क्योंकि तुम क्यूँकी मान का है का हिसाब रखो तो सुगरा रहे, रहे जी तुम तुम हिंदू फिर दो मुसलमान क्योंकि मान का है चूख रहे तो जी समझाओ तुम हिंदू फिर दो शास्त्रो पे चलो क्योंकि क्यूँकी अटक्रीस दिन मान का एक तू ने तो सुग्राय रहे है का क्योंकि अटक्रीस दिन मान का है सुगरा रहे चूख रहे जी समझाओ तुम हिंदू फिर दो शास्त्रो पे चलो मुसलमान क्योंकि अठक्रीस दिन मान का है का तो हिंदू फिर दो शास्त्रो पे चलू मुसलमान क्यूँकी तुम जिस अटक मान का को तो रहे चूख रहे जी समझाओ तुम हिंदू फिर दो शास्त्रो पे चलो मुसलमान क्योंकि अटकमान का है किस दिन अटकमान का है तो सख रहे जी समझाओ तुम हिंदू फिर दो शास्त्रों पे चले क्यों मुसलमान क्योंकि किस दिन मान का है अटक का एक तो हिसाब रहे को तो रहे। जी तुम हिंदू फिर दो सास चले तू मुसलमान क्योंकि तू का है अटक का एक हिसाब रुगरा रहे को तो रहे। जी तुम हिंदू फिर दो सास चले तू तू मुसलमान क्योंकि का का है अटक एक फिर दो शास्त्रो पे चले क्योंकि तू तो मान का है अटक का एक जीसस हिसाब रहे स्क्रिप्ट को तो जी तुम, तो तो तुम, तुम जाओ फिर दो हिसाब उप कोसलमान किस दिन मान का है अटक का एक जीसस हिसाब उगरा रहे स्क्रिप्ट को तो जी तुम हिंदुम जाओ फिर दो शास्त्रों पे चले क्योंकि तू दो मुसलमान इस दिन का है अटक का एक जीत हिसाब उगरा रहे हिंदुम जाओ फिर दो शास्त्रो पे चले क्यूँकी अटक का एक जीत उपरेन्दुम छाओ फिर दो शास्त्रो पे चले क्यूँकी जिस दिन मुसलमान का है अटक का एक जीसस हिसाब जीत उपरे को तो तुम हिंदुम जाओ फिर दो सांस पे चलें इस क्योंकि तू मुसलमान का का है एक जीसस रहे हिसाब रख रहे तो जी तुम हिंदू फिर दो सांस चलें दोझाओ मान का है मुसलमान का एक अटरा जीस रहे हिसाब जी को तो हिंदू फिर दो चू समझाओ मुसलमानी रहे, रहे। तो हिंदू फिर दो चू तू मान का है मुसलमान का एक अटक जीसस रहे हिसाब जी को तो हिंदू फिर दो समझाओ क्योंकि तो चले का है मुसलमान का एक उगराह जीसस अटक रहे हिसाब रहे जिनको तो तुम हिंदू फिर दमझाओ पे चले का है मुसलमान का एक उगराह जीसस अटक रहे हिसाब रहे जी को तो तुम हिंदू फिर दो पे चल शास्त्रों की चल सांस ने जिस संख्यो की तो मान का है मुसलमान का एक उगराह जीसस अटक रहे हिसाब रहे जी को तो तुम हिंदू फिर दमझाओ पे मान का है तू मुसलम का एक उगराह जीसस अटक रहे हिसाब रख रहे इसके तुम हिंदू को तो फिर दो समझाओ चले न, क्योंकि मान का है का एक उगराह जीसस अटक रहे हिसाब रख रहे इसके तुम जीत को तो फिर दो समझाओ चले क्योंकि मान का है उगराजी जीसस अटक रहे हिसाब रख रहे जीत फिर दोझाओ पे चले मान का अटक रहे हिसाब रख रहे हिंदू जीत फिर दो को तो समझाओ पे चले क्यों साने क्यूँकी तुम अपान का है तू मुसलमान उगरा जीसस अटक रहे हिसाब रख रहे तुम हिंदू फिर दो को तो समझाओ को तो समझाओ पे क्योंकि तू मान का का है एक साजी से अटक रहे हिसाब रख रहे तुम हिंदू फिर दो को तो समझाओ पे चले ने। क्योंकि तो मान का एक रहे अटकल हिसाब रख रहे अटकल हिसाब रख रहे तुम हिंदू फिर दोस्कृत जी को तो समझाओ पे चल क्योंकि तू का है का एक उगरा मुसल जीसस रहे अटकल हिसाब रख रहे तुम हिंदू फिर दो दोस्कृत को तो समझाओ पे चली क्योंकि का का है एक जीसस रहे अटक हिसाब रख रहे तुम हिंदू फिर जीप को तो समझाओ पे चली चालीस दिन क्योंकि अपमान का है का एक उगरा जी से मुसलमान रहे अटक हिसाब रख रहे तुम हिंदू तु फिर दो जिसको तो समझाओ इस पे दोझाओ जिसमान का है का एक उगराजी से रहे मुसलमान अटक रख रहे तुम हिंदू फिर दो जी किसने को तो सो पे चल हमझाव सा है तो सोमान का है इनका एक जीसस रहे मुसलमान हिसाब अटक कर रहे तुम हिंदू फिर दो चल हम छाओ को तो ने सांस क्योंकि तू अपमान का है इनका एक उगराज जीस रहे तू मुसलमान हिसाब रख अटक रख रहे तुम हिंदू फिर दोस्त्र है अटक तुम हिंदू फिर दो जीप को तो सोपे चले समझाओ क्योंकि का है इनका एक रहे मुसलमान हिसाब रख रहे अटक का तुम, तुम हिंदू फिर दो तो का जीप को तो सोपे चले का है इनका एक जीसस रहे तू मुसलिस तुम मुसलम हिसाब रख रहे अटक का तुम हिंदू फिर दो के दोन जीप को तो सोपे चले समझाओ जाओ मान का है क्योंकि इनका एक उग्राह जीसस रहे तू मुसलम साफ रख रहे अटक के तुम हिंदू फिर दो दोन तो का है एक उगरा जी रहे अटक हिंदू फिर दो पे चले को तो सास क्योंकि जी से रहे तू मुसल साफ रख रहे अटक के तुम हिंदू फिर दो दिन चले तो का जी को तो समझाओ तू का एक रहे मुसलम साफ रख रहे अटक तुम हिंदू फिर दो चले जी को तो समझाओ शान सागराह का एक जी रहे तू मुसल साफ रख रहे अटक तुम हिंदू फिर दो चले जी को तो शान कहने समझाओ सा का एक जीस रहे तू मुसल साफ रख रहे अटक तुम हिंदू फिर दो दिन ऊपर जीप को तो शान का है समझाओ साह का एक जीस रहे तू मुसलिस रख रहे तुम हिंदू अटक फिर दो पे चले जीप को तो शान का है समझाओ साह का एक जीत रहे तू मुसल हिसाब रख रहे तुम हिंदू अटक फिर दोस्ते जीप को तो शान कहने समझाओ साह का एक जीस रहे हिसाब तुम हिंदुक रहे शान कहने समझाओ साह का एक जीसस रहे हिसाब तू मुसल तुम हिंदु रहे अटक्रीस दिन फिर दो ऊपर चले जी को तो शान कहने समझाओ सा का एक जीस रहे हिसाब हिसाबरा तू मुसलमान तुम हिंदु रहे अट्ठक्रीस दिन फिर दो ऊपर चले जीप को तो समझाओ का है समझाओ साह का एक जीसस रहे हिसाब हिसाबरा तू मुसलमान तुम हिंदु रहे अट्ठक्रीस दिन फिर दो ऊपर चले जीप को तो शान का है समझाओ साह का एक जीसस रहे हिसाबरा तू मुसल तुम हिंदुख रहे अटक्रीस दिन फिर दो चले जीप को तो सा समझाओ क्योंकि सान काह का एक जीसस रहे हिसाब तू मुसलमान तुम हिंदू हिंदु रहे फिर दो तो साह सा जीस का एक रहे हिसाब रख तू मुसल तुम, तुम हिंदुक रहे अटक्रीस दिन फिर दोके पो पे चलान का है जीप को तो समझाओ क्योंकि चुगरा जीस रहे का एक उल्स हिसाब रहा तुम मुसलमान तुम हिंदू रहे हिंदु खे अठक्रीसान का है जी को तो मुसलम तुम, तुम हिंदु रहे अठक्रीसान तो का एक उल्स हिसाब तुम हिंदू मुसलमान मुसलमुख रहे का चले मान का है तो क्योंकि हिसाब रहा तुम हिंदू हिंदू कर रहे अटक्रीस दिन फिर दोके मान का है जीप को तो से क्यूँकी तुम, तुम हिंदू कर तो रहे सास समझाओ <प्ति> रहेगा रहे तुम हिंदू मुसलमक रहे किस दिन अटक फिर दोन का एक उब रहा तुम हिंदू सु मुसलमक रहे किस फिर दो अटक मान का है जी को तो से क्योंकि तू सा समझाओगराजी रहेगा हिसाब रहा तुम हिंदू सु मुसलमक रहे का जिस अटक ऊपर मान को तो समझाओ रहे का एक हिसाब रख तुम हिंदू मुसलमुख रहे इस दिन फिर दो अटक ऊपर चल का है जीप को तो क्योंकि रहे हिसाब रख तुम हिंदू मुसलमान मुसलमन रहे इसका हिंदू मुसलमक रहे इसके बान का कहने जी को तो क्योंकि समझाओ रहे हिसाब रख तुम हिंदू रहे तू मुसलमान फिर दो अटकों पे चले चल का है जी को तो क्योंकि समझाओ जीसस रहे का हिसाब तुम हिंदुक रहे तुम मुसलमी फिर दो अटकों पे चले मान का है जी को तो क्योंकि समझाओ गुम हिंदुक रहे का एक हिसाब रख तुम हिंदू रहे तू मुसल फिर दो अटकों पे चले मान का है हिसको तो रहे का एक हिसाब रख तुम हिंदुक रहे तू मुसलम फिर दो अटकों पे चले मान का है हिस्स कर जित कित को तो शास हिसाब रहा तुम हिंदुक रहे तुम हिंदु फिर दोपे ची एक हिसाब हिंदुक रहे समझाओ गुराय जीसस रहे एक हिसाब रहा तुम हिंदुक रहे तू मुसलम फिर दो अठकोपे तो चलान का है क्योंकि जीप को तो जीस रहे एक हिसाब तुम हिंदू हिंदु रहे मुसलमान पे अटकान का है मुसलमान फिर दो पे चालीस अटकमान का है इसके क्योंकि जी को तो साझाओ ग्राहक जीस क्यों रहे हिसाब का एक तुम हिंदू इस दो मुसलमान का है अटक क्योंकि को तो सास गुराए समझाओ जीस रहे हिसाब का एक तुम हिंदू रहे इस दिन फिर दो का है मुसलमान पे चालीस अटकृप सास को तो सुगराय रमझाओ जीसस रहे क्यू हिसाब का एक तुम हिंदू रहे किस दिन फिर दोहान का है मुसलमान अटकू किस को तो सुगराय रो जीसस रहे क्यू हिसाब का, का एक तुम हिंदू खे किस दिन फिर दोहान का है मुसलमान अटक जी सास को तो सुगराय रमझाओ जीसस ग्रहे क्यू हिसाब का एक तुम हिंदु खे दोहान का है मुसलमान अटकने क्योंकि क्योंकि सास को तो सुगरा जी से समझाओ तुम हिंदू रहे का है मुसलमान क्योंकि तुम के को तो समझाओ रहे रहे हिसाब का एक सास को तो सुगराजी समझाओ रहे हिसाब तुम हिंदू का एक ए पख इसका मुसलमानों पे चले अटक क्योंकि को तो अटको की रहे हिसाब तुम हिंदू का एक पखरे किस दिन फिर दोहान का है मुसलमानों पे चले अटकों की सास को तो सुगराजी समझाओ रहे हिसाब तुम, तुम हिंदू का एक पक रहे फिर दोहान का है तू मुसलमो पे चले अटको की तो साह को तो जीस रहे समझाओ हिसाब रख तू तुम हिंदू का एक दिन फिर का है तू मुसलमो पे चले अटको की तो जीसस रहे जिसके सास गुराह को तो जीसस सहे समझाओ हिसाब तुम हिंदू रहे का एक किस दिन मान का है फिर दो तुम मुसलमो तो पे चले अटको की तो जिसके सास जीसस को तो समझाओ हिसाब हमझाओल तुम हिंदू रहे का एक जीस किस दिन मान का है फिर दो मुसलमो पे चले अटक क्योंकि क्योंकि अटक को तो रहे समझाओ हिसाब रख हिंदुख रहे का किस दिन मान का है फिर दो तू मुसलम पे चले क्यूँकी तुम अटक जिसके बुग्राह को तो रहे समझाओ, हिसाब हिंदुख रहे हिंदुख रहे जिस दिन मान का है फिर दो तुम मुसलम तो पे चले क्योंकि तुम अटक जिसके रहे, साब रहा क्यू तुम हिंदुख रहे मान का है फिर दो पे चलो मुसलमान क्योंकि जिसको तो रहे हिंदू का एक दो पे चले तू मुसलम क्यूँकी अटक जिसका जिस सासको से रहे हिंदू हिसाब चूख रहे का एक इस दिन मान का है फिर दो पे चले मुसलमान क्योंकि, तूर्मिने क्योंकि तुम अटक गुराह जिसका जी सांस रहे को तो सुन तुम हिंदू हिसाब रम जाओ चूख रहे जिस का एक मान का है फिर दो पे चले क्योंकि तू मुसलमान अटक जिसका जीत सांस रहे को तो सुन तुम हिंदू हिसाब रम जाओ सुख रहे जिस का एक मान कहे फिर दो पे चले क्योंकि तू मुसलमान जिस सांस रहे को तो तुम हिंदू भिसाब रम जाओ किस्त का है का एक फिर दोगरा जिस अटक जिस सास रहे हिंदू भिसाब रम जाओ सुख रहे जिसमान कहे का एक फिर दो पे चले क्यूँकी तू मुसलमान उगरा जिस साब समझाओ चूख रहे कहेगा एक फिर दो चले क्योंकि तू मुसलमान उगराह जिस अटकस्कर जिस सास रहे को तो तुम हिंदू हिसाब रम समझाओ जिस